कि मैं भी अपवाद नहीं हूं मेरी भी मौत होगी मैं भी मिट्टी में गिरूंगा आज नहीं कल धूल में पड़ा रहूंगा यहां पद और प्रतिष्ठाएं कहीं भी मुझे बचाने वाली नहीं कितना ही धन हो तो भी मौत से कोई सुरक्षा नहीं जिस दिन व्यक्ति को ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ जाता है उस दिन जीवन में क्रांति घटती उस दिन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 मुल्ला ने सुद्दीन ने अपने छोटे बेटे को कहा कि तू सीढ़ी पे चढ़ जा वो सीढ़ी पे चढ़ गया मुल्ला ने उससे कहा कि अब तू जा। आ, मेरे हाथ में जा। बेटा थोड़ा डरने लगा उतने ऊपर से कूदे कहीं हाथ से खिसक जाए गिर जाए मुल्ला ने कहा डरता क्या है अरे अपने बाप पे भरोसा नहीं बेटा कूदा और मुला हट गया धड़ाम से जमीन पर गिरा रोने लगा और कहने लगा कि आपने क्या किया मुलाना का एक पाठ सिखाया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 उस दिन द्वार पर जरा भी बाधा नहीं पाओगे द्वार खुले ही हैं बहकी बगियां महकी कलियां गूंजे आंगन झूनी गलियां खुली न मेरी किंतु कवरियां सांकल कौन लगाई कि खोलत उमर सिराई ऐसी सुध बिसराई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 एक दिन ऐसी अड़चन आए तो बड़ा सौभाग्य जिस दिन तुम्हें आए धन्यभागी ये घड़ी अड़चन की तो है मगर बड़े सौभाग्य की जब गुरु गोविंदोई खड़े काके लाकू पाऊ किसको पकड़ूं पहले कहीं कोई अवज्ञा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए स्वभावता कबीर घबरा गए होंगे इधर खड़े रामानंद उनके गुरु इधर खड़े राम किसके पैर लगूं पहले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 तुम्हारे लिए गुरु नहीं शिक्षक ही रहता है तुम बुद्ध के पास जाओ अगर तालमेल बैठ जाए तो गुरु अगर तालमेल ना बैठे तो शिक्षक तुम मेरे पास आए तालमेल बैठ गया तो गुरु तालमेल ना बैठा तो शिक्षक तुम मुझसे तुमको सीख लोगे और चले जाओगे तालमेल बैठ गया तो जाना समाप्त हुआ तुम मुझमें डूबोगे सीखने पर बात समाप्त होगी तुम मेरे साथ आत्मरूप होने लगोगे यही संन्यास का अर्थ है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 का अर्थ है डूब गए उन्होंने कहा अब ये चरण मिल गए अब छोड़ेंगे नहीं अब इन चरणों के लिए पागल होने की तैयारी है तो पहले तो गुरु पाना कठिन और फिर जब गुरु मिल जाए तो दूसरी और बड़ी कठिन बात है। एक न दिन गुरु कहता अब मुझे भी छोड़ो क्योंकि मेरा तो उपयोग था कि तुम्हारा हाथ पकड़ लू और प्रभु तक पहुंचा दू मैं दो हूं अब यह प्रतिमा आ गई अब तुम मुझे भूल जाओ और प्रभु में डूब जाओ तब और कठिन पहले तो गुरु को पाना कठिन फिर खोना और भी कठिन तुमने तो हुक्म तर्के तमन्ना सुना दिया किस दिल से आह तर्क तमन्ना करे कोई तुमने तो कह दिया कि छोड़ दो प्रेम छोड़ दो लगाओ तुमने तो हुक्म तर्के तमन्ना सुना दिया तुमने तो कह दिया आज्ञा दे दी छोड़ दो तर्क कर दो इस प्रेम को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 कहा कि सोने की खदान तो सोने की खदान पर चले आए कहां की हीरे की खदान तो हीरे की खदान पर चले आए इतने दूर चले आए कहां की ध्यान की खदान तो ध्यान में डूब गए अब थोड़े और आगे गए वहां सब समाप्त हो जाता है न कोई ध्यानी न कोई ध्याता न कोई शिष्य न कोई गुरु न कोई खोजने वाला नगोड़ा न कोई खोजी न कुछ खोजा नगोड़ा, जाने को वहां एक ही हो जाता नगोड़ा, है सब सरिता वहां सागर में मिलती है, वहां परम आनंद है। गुरु के पास जो मिला वो उस परम आनंद की थोड़ी सी भनक है जैसे फूल की सुगंध हवाओं पर चढ़ के तुम्हारे नासापुटों तक आ गई हो फूल दिखाई नहीं पड़ा तुम्हें कहां है कहीं होगा जरूर सिर्फ सुगंध आ गई है तैरकर गुरु तो परमात्मा की सुबास है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 जैसे किसी ने शराब पी ली हो भूल ही गए आत्मविस्मरण हो गया आत्मविस्मरण एक उपाय है और आत्मस्मरण दूसरा दोनों की प्रक्रियाएं अलग हैं लेकिन अंत एक मार्ग भिन्न मंजिले एक आत्मस्मरण यानी साक्षी अपने को स्मरण रखो एक क्षण को भी भूलो मत अपने को दूर रखो प्रत्येक चीज से दूर रखो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 अगर बुद्ध भी रास्ते पर आ जाए साक्षी के तो तलवार उठा के दो टुकड़े कर देना साक्षी का अर्थ ही यह होता है कि जो भी तुम्हारे सामने विषय बन जाए वो तुम नहीं हो तुम आंख बंद करके ध्यान करने बैठे और कृष्ण खड़े हो गए बांसुरी बजाने लगे उठा के तलवार दो टुकड़े कर देना ये मैं नहीं हूं मैं तो देखने वाला हूं जिस दिन ऐसा करते करते नेती ने, थी, ने थी।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 साक्षी से चलने वाला अनुभव करेगा मैं परमात्मा हूं इसलिए उपनिष्ठित कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि वो साक्षी का मार्ग है इसलिए मंसूर कहते अनल हक मैं सत्य हूं वो साक्षी का मार्ग है साक्षी के मार्ग पर एक दिन जब सारा विकार शांत हो जाता मन का तो तुम स्वयं ही परमात्मा के उदघोष हो जाते हो पूछा है साक्षी भाव कठिन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 दोनों बिल्कुल अलग है ठीक विपरीत है कृष्ण खड़े मूर्ति कृष्ण की खड़ी हुई भाव में तो अपने को विसर्जित कर देना हो कृष्ण को बचा लेना अपना सारा प्राण उनमें उड़ेल देना है इस भांति प्राण उडेल देना है कि कृष्ण की मूर्ति जीवंत हो उठे तुम्हारे प्राण से लहलहा उठे अपने को इस भांति उडेल देना है कि तुम्हारी ही प्राण ऊर्जा कृष्ण की बांसुरी बजाने लगे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 बनाओ शराब ढालो घर में शराब इसे पियो हो जाओ मतवाले अगर तुम्हें अर्चनाती हो साक्षी भाव में तो घबराने की कोई जरूरत नहीं भक्ति तुम्हारे लिए मार्ग होगा मस्ती मतवालापन उस तरफ चलो नाचो गुनगुनाओ हरी नाम में डूबो यही दया का संदेश है यही सहजों का यही मीरा का विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जुही की कली सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन व नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं निद्रालस बंकिम विशाल नित्र मुंदे रही किमवा मतवाली थी यौवन की मदरा पिए कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली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 खिली खेल रंग प्यारे संग भक्ति का मार्ग बहुत रंग भरा है भक्ति का मार्ग वसंत का मार्ग खूब फूल खिलते हैं भक्ति के मार्ग पर वीणा बजती है मृदंगों पर थाप पड़ती है भक्ति का मार्ग घुंघर का मार्ग है नृत्य है गान है गीत है प्रेम है प्रीति है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 साथ संग रहे महात्मा महात्मागिरी विरागी उस सब में क्यों पढ़ना वो उनके लिए छोड़ दो तो जिनको भक्ति ना जमती हो भक्ति जम जाए प्रेम जम जाए तो सब जम गया कुछ और जमाना नहीं लेकिन मैं जानता हूं तकलीफ कुछ ऐसी है कि अगर मैं कहूं भक्ति तो घबराहट होती तो मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हैं भक्ति में तो जरा हिम्मत नहीं पड़ती इतना पागल होने की हिम्मत नहीं पड़ती लोग पागल भी हिसाब से होते इतने तक होते मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर रही थी बिस्तर पर पड़ी मरते वक्त उसने कहा कि नसरुद्दीन मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे मुल्ला ने कहा मैं पागल हो जाऊं। पत्नी ने कहा अरे छोड़ो भी किसको किसको समझा रहे मैं मरूंगी भी नहीं इधर कि उधर तुम दूसरा ब्यवहार चालोगे मुलाने का पागल तो हूं लेकिन इतना पागल नहीं <laughs> लोग पागल भी हिसाब से होते कहां तक जाना अगर भक्ति की कहता हूं तो लोग आ जाते हैं वो कहते हैं कि ये तो जरा पागलपन का मार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 कुछ मेरे अंगूठे में तकलीफ थी तो उन्होंने ऑपरेशन किया प्यारे आदमी संयोग वसात वह ऑपरेशन करने आए तो मेरे प्रेम में पड़ गए कहने लगे आऊंगा लेकिन अभी नहीं जरूर आऊंगा आना है एक दिन लेकिन अभी डर लगता है क्या डर है उनका डर यही है कि आपके पास आया और कहीं ये नाचना गाना ये जम गया और मुझे डर है कि जम सकता है क्योंकि मेरे भीतर सदा से ये भाव है तो बड़ी अड़चन होगी नहीं आए दोबारा नहीं आए कई दफा खबर करते हैं कि आना है आता हूं मगर अभी तक दिखाई नहीं पड़े उनको पता भी है कि यह घटना घट गट सकती घट सकती है उनके हृदय में वैसा रस है मगर बाहर एक और ढंग की प्रतिष्ठा है उसके विपरीत जाती बात बाहर लोग समझते हैं डॉक्टर हैं गंभीर है बड़े सर्जन हैं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 ये अभी नहीं अभी आप मुझ पर कृपा करो अभी मेरे बच्चे हैं पत्नी हैं और अभी सब जम रहा है अभी व्यवस्था है एक दिन आना है मगर आज डर है ऐसा बहुत लोग हैं जिनको भक्ति में भय लगता है अगर उनसे कहो साक्षी साक्षी जमता नहीं क्योंकि साक्षी कठोर मार्ग है तपश्चर्या का साधना का रुख सूखा, वहां रूख सुखपन है तो घबराहट होती जहां रसधार बहती वहां लगता कहीं पागल ना हो जाए भक्ति तो पागल का मार्ग है, और पागल में हिसाब किताब नहीं चलते अगर हिसाब किताब रखना हो तो साक्षी का मार्ग है वहां गणित है वहां शुद्ध गणित है वहां पागलपन कभी नहीं आता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 घर के लोग तो उनके पीछे पड़ गए दवा दारू और झाड़ा फूक और वो हंसे मैं पागल नहीं हूं भूत प्रेत की झड़वाई शुरू हो गई कि कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया और आखिर उन्होंने मेरा न सुना उनको इलेक्ट्रिक शाख दिलवा दिए क्योंकि तो ये तो बात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 फिर तुम चल ही ना पाओगे कठिनाइयां तो सभी रास्ते पर आएंगी कठिनाइया का तो मतलब ही इतना होता है कि तुमने अब तक एक जीवन की शैली बनाई थी ढांचा बनाया था उसमें बदलाव करनी होगी इसलिए कठिनाई आती तुमने अब तक लोगों को अपना एक रूप दिखाया था अब तुम्हारा दूसरा रूप प्रकट होगा तो कठिनाई होती मगर कठिनाई तो जल्दी हल हो जाती हिम्मत चाहिए इसलिए मैं साहस को धार्मिक व्यक्ति का पहला गुण कहता हूं जो साहसी नहीं है वो धार्मिक ना हो सकेगा धर्म कायर के लिए नहीं तो तुमसे मैं कहूंगा साक्षी नहीं सदता उदासना हो जाओ निराश ना हो जाओ साक्षी नहीं सदता अगर यह बात तुम्हारे लिए साफ हो गई तो दूसरा मार्ग स्पष्ट है दो कैति तीसरा कोई मार्ग नहीं है और एक सधेगा ही एक सधना ही चाहिए दो ही तरह के लोग हैं संसार में तो फिर तुम गाओ गुनगुनाओ डुबो राम रूप में धनियों के तो धन है लाखों मुझ निर्धन के धन बस तुम हो गाओ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 मेरे वृंदावन बस तुम हो कोई करे गुमान रूप पर कोई बल पर झूमे कोई मारे मारे डींग ज्ञान की कोई धन पर घूमे काया माया जोरू जाता जस अपजस सुख दुख त्रितापा जीता मरता जग सौ विधि से मेरे जन्म मरण बस तुम हो खोजो प्रेम से खोजो अगर साक्षी नहीं जमता भक्ति से खोजो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 सुना है मैंने सम्राट अकबर शिकार करके लौटता था सांझ हो गई नमाज का समय हो गया तो एक गांव के किनारे कपड़ा बिछाकर एक वृक्ष के तले नमाज पढ़ने बैठा बैठा ही था नमाज में उतर ही रहा था कि एक स्त्री भागी हुई आई एक जवान मदमस्त पागल सी स्त्री अल्लाह भागी हुई आई उसके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 तो भी इस तरह की बेहूदगी गलत फिर सम्राट लेकिन जाने की जरूरत न पड़ी वो स्त्री लौट के आ रही थी तो उसने उसे रोका के बदतमीज औरत तुझे इतनी भी समझ नहीं कि कोई प्रभु की प्रार्थना कर रहा है तो बाधा नहीं डालनी चाहिए और तुझे यह भी नहीं दिखाई पड़ता कि खुद सम्राट प्रार्थना कर रहा है उस स्त्री ने गौर से देखा उसने कहा आप याद दिलाते हो तो मुझे ख्याल आता कि जरूर कोई नमाज पढ़ता था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 और तुम्हें मेरे साली के पल्लू के छू जाने का पता चल गया और मैं तो अपने साधारण प्रेमी से मिलने जा रही थी मुझे तुम्हारा पता ना चला मेरा धक्का तुम्हें लगा तुम्हारा धक्का मुझे ना लगा यह बात जरा सम्राट जमती नहीं यह नमाज कैसी थी सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि मेरे मन पर जो चोट पड़ी वो कभी ना भूली सच मेरी नमाज नमाज ना थी ये छोटी मोटी बाधाएं कि कोई पास से गुजर गया बाधा पड़ जाए अगर प्रेम हो तो बाधा पड़ जाए अगर भीतर रस बह रहा हो तो किसी की साड़ी छू जाए इससे बाधा पड़ जाए कि कपड़ा लग जाए इससे बाधा पड़ जाए तुम भी बैठते हो ध्यान करने छोटी छोटी चीज से बाधा पड़ जाती है बाधा इसलिए पड़ जाती है कि अभी ध्यान ध्यान नहीं भजन करने बैठते हो छोटी छोटी चीज से बाधा पड़ जाती क्योंकि भजन भजन नहीं तुम ढोंग कर रहे हो तो सब चीजों में अड़चना एक ही प्रमाणिक बनो एक बार तय करो कि तुम्हारे हृदय में कौन सी चीज का तालमेल बैठता है कौन सी बात संगत बैठती है। फिर उस पर चलो और चलो हृदयपूर्वक डुबाओ अपने को पूरा पूरा डुबाए बिना ना तो साक्षी पहुंचता है ना भक्त पहुंचता है न ध्यानी न प्रेमी डुबाना तो पड़ेगा ही अगर तुम सोचते हो कि डुबाने में ही अड़चन आ रही है तो फिर तुम कभी ना चल सकोगे डूबना तो है ही या तो साक्षी में डूबो या भक्ति में डूबो डूबना तो पड़ेगा ही दोनों मार्ग की कठिनाइयां हैं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 कठिनाइयां भी सीढ़ियां बन जाती आज इतना ही